मानुभाव शंका समाधान की कक्षा पूछा है पंचमह यज्ञ विधि व संस्कार विधि में संध्या मंत्रों में कुछ भिन्नता है ऋषि दयानंद जी ने सोलह संस्कारों के विषय में संस्कार विधि और पंच महाज्ञ यज्ञों के विषय में पंच महायज्ञ विधि लिखी है संस्कार विधि के विवाह संस्कार प्रकरण के अंतर्गत गृहाश्रम प्रकरण भी लिखा है और वहां भी पांच महायज्ञों की चर्चा ऋषि ने की है पंच महायज्ञ विधि में जो संध्या उपासना यज्ञ दिया है और संस्कार विधि में जो ब्रह्म यज्ञ दिया है उनके मंत्रों के पाठ क्रम में भेद है वो आप पूछना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित पंच महायज्ञ विधि पहले लिखी गई और संस्कार विधि बाद में लिखी गई कोई भी लेखक होता है जैसे बाद उसकी कृति होती है बाद वाली रचना होती हो परिष्कृत होती है जो क्रम संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी ने दिया है जिस समय पंच महायज्ञ विधि लिखी थी उस समय कुछ और उनके मस्तिष्क में रहा होगा और बाद में उसका परिष्कार करके संस्कार विधि में दिया हुआ है तो इसलिए पाठ वह दिखाई देता है बाकी उपासना आप पंच महायजविधि से करें संस्कार विधि से करें कोई सैद्धांतिक हानि नहीं है हा ऋषि दयानंद जी संस्कार विधि वाली उपासना संध्या उपासना में लिखते हैं कि यदि इसका अर्थ देखना चाहें तो पंचमहायजविधि में देख लेवे तो पाठ क्रम भेद इसलिए है क्योंकि संस्कार विधि बाद की रचना है पंचमिधि पहले की देवता किसे कहते हैं हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में अनेक देवता हैं। क्या उनकी पूजा किया जाना चाहिए देवता के कुछ अर्थ यास्क ने निरुक्त में दिए हैं द्योतनाद आदि आदि। एक अर्थ हम लेते हैं दानाद जो देने वाला है उसको देवता कहते हैं देने वाले को देवता कहते हैं इस आधार पर सूर्य जो है हमें प्रकाश दे रहा है देवता है पृथ्वी हमें अन्न देती है देवता है वायु हमारी जीवनी शक्ति को चला रहा है देवता है जल से हमारा जीवन चल रहा है देवता है ये जड़ देवता है ऐसी ही चेतन देवता देखेंगे तो वहां भी घटित हो जाएगी यही परिभाषा जो कुछ देने वाला है आपने कहा कि हिंदू ग्रंथों में बहुत सारे देवताओं की चर्चा होती है मुख्य रूप से ऋषियों ने 33 देवताओं की परिकल्पना की है 33 देवताओं को माना है हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता माने जाते हैं हिंदुओं में और शास्त्र में 33 कोटि शब्द आया है कोटि शब्द आया इस कोटि शब्द का अर्थ पौराणिक लोगों ने करोड़ ले लिया और ऋषियों ने इसका अर्थ लिया है कोटि माने प्रकार अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं 33 करोड़ देवता नहीं हैं एक बहन किसी बाबा जी के पास गई और जाकर के कहने लगी कि काम तो नहीं बन रहे काम बन जाएंगे क्या करना पड़ेगा बहुत सरल काम है हमारे यहां 33 करोड़ देवता माने जाते हैं एक एक देवता के लिए एक एक रुपया देना शुरू कर दे एक देवता के लिए एक रुपया निकाला तो बाबा जी के पास कितने आ गए तैतीस करोड़ देवता आ गए बहन भी कम नहीं थी कहने लगे कि महाराज एक एक देवता का नाम गिनाते चले जाइए मैं एक एक रुपया रखती चली जाऊंगी नाम गिना सकता है कोई तैतीस करोड़ देवताओं के वैसे ही धूल में लठ लगते हैं शास्त्र में शब्द दिया है तैतीस कोटि ऋषि अर्थ करते हैं तैतीस प्रकार के देवता हैं आठ वसु बारह आदित्य ग्यारह रुद्र और एक जीवात्मा जो चेतन देवता है बिजली को भी देवता कहा है सारे मिलाकर के देखेंगे तो तैतीस देवता बनते हैं और ये हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे तो जो वहां देवता लिख रखे हैं कि पत्थर को देवता पहाड़ को देवता कीकर को देवता इस हिंदू कौम को तो किसी कीकर के ऊपर बबूल के ऊपर भी लाल कपड़ा दिखाई दे जाए ना लाल कपड़ा देवता है पूजने लग जाएंगे कुत्ते को मार करके दबा रखा था उसके ऊपर पानी डाल दिया पानी डाल दिया दो चार फूल चढ़ा गया वो लग गई लाइन देवता है गधे को मार करके डाल रखा था किसी ने ऐसा ही कर दिया देवता है इनके देवताओं की तो संख्या ही नहीं बढ़ती जा रही है तो वो जो देवता हैं उसकी पूजा करनी नहीं होती चेतन देवता और जड़ देवता दो हैं चेतन देवता हमारे घरों में मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव और पांचवा देवता पति देवो भव पत्नी देवी भव वहाँ ऋषि ने ये चेतन देवता गिनाए हैं इनका यथायुग्य सत्कार करना वही देव पूजा है ये चर्चा में कल भी कर चुका स्वामी विवेकानंद जी के विषय में ही आपने पूछा है ध्यान करते हुए जब आंखें बंद की जाती हैं तो मुझे भिन्न भिन्न घटित दृश्य या व्यक्ति के चित्र दिखाई देते हैं भिन्न भिन्न ध्वनिया सुनाई देती हैं, जैसे सेल फोन की रिंगटॉन कई बार ऐसा होता है हम कई बार ध्यान करते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर इतने ज्यादा अपने आप को प्रभाव में पाते हैं कि वैसा ही कुछ दिखाई देने लगता है सुनाई देने लगता है यदि हमारी ध्यान की पद्धति ठीक है ध्यान करने वाला ठीक है हमारे साधन ठीक है तो ध्यान ठीक होता चला जाएगा यदि ध्यान करने वाला ठीक नहीं है और पद्धति भी ठीक है और साधन भी ठीक है तो भी ध्यान नहीं होगा तीनों चीजें होती हैं जब तीनों का क्रम मिलता चला जाता है तो ध्यान होता चला जाएगा ये दृश्य भी नहीं दिखाई देंगे और घंटियां भी नहीं सुनाई देंगी तो कहीं न कहीं या तो हमारी क्रियाओं में कोई त्रुटि है या हम में त्रुटि है, है या हमारे साधन में त्रुटि है तीनों को देखिए ठीक हो जाएगा महर्षि ने राजाओं का समर्थन लेकर शास्त्रार्थ कर वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार वे लागू करवाया आज ऐसा क्यों नहीं होता क्यों नहीं धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड आडंबर और पंथ संप्रदायों को वैदिक विद्वान आचार्य व सन्यासी गण शास्त्रार्थ के माध्यम से परास्त कर खत्म कर देवे आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ किया था शास्त्रार्थ किया तो उस समय सहयोगी कौन थे राजा सहयोगी था सो धनवा नाम का राजा वो सहयोगी हुआ और शास्त्रार्थ किया शास्त्रार्थ किया तो जैनियों को हराया हरा करके वैदिक मत की स्थापना उन्होंने की थी अर्थात जो आजकल उस समय शास्त्रार्थ की परंपरा थी, थी तो राज सत्ता सहयोगी होती थी आज ऐसा नहीं है यदि आज ऐसा होने लग जाए तो शास्त्रार्थ हो सकते हैं सामने वाले पूरी तरह से तैयार हो जिससे शास्त्रार्थ करना है सरकार सहयोग देवे समाज सहयोग देवे तो वो पुनः युग आ सकता है ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं हो रहा आजकल भी शास्त्रार्थ होते हैं महेंद्र शास्त्री दिल्ली में जो पहले कवि बागपत शामली के इमाम होते थे मस्जिद के उनका पूर्व का नाम जो भी रहा हो वो बदले बदल करके वैदिक धर्मी बने आज महेंद्र शास्त्री हैं मुसलमान थे और आज मुसलमानों के छक्के छुड़ाते हैं शास्त्रार्थ करते हैं वे और भी कोई यदि आता है तो शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते हैं कबीर पंथी हो और कोई हो वेद की मान्यता से विपरीत कोई भी मत संप्रदाय वाला हो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं सहारनपुर में एक बार मुझे ध्यान है आचार्य करमवीर जी ने ईसाइयों से शास्त्रार्थ किया था नहीं टिकाते अभी पिछले दिनों हिसार में मैं गया था बालसमंद एक गांव है वहां उत्सव चल रहा था मेरा शास्त्रार्थ एक कबीर पंथी से करवाया थोड़ी देर में ही भाग खड़ा हुआ मन से भाग गया पब्लिक कह रही है कि महाराज बैठो नहीं बैठना अगले दिन आऊंगा अगले दिन फिर आए फिर आए तो प्रश्न उत्तर होने लगे बड़ी शालीनता से प्रश्न करते रहे वो उखड़ गए उखड़ करके गालियां देने लग उल्टा सीधा बोलने लग गए ये हो जाता है यदि व्यवस्था ठीक हो तो शास्त्रार्थ हो सकता है साथ में शासन की उसमें सुरक्षा होनी चाहिए अष्टांग योग आठ सीढ़ी है या विभिन्न आयाम क्या चक्र वास्तव में होते हैं शिव योग दुर्गा सप्तति योग राज योग हठ योग क्या ये सब अष्टांग योग के भाग है अष्टांग योग सीढ़ी के तुल्य नहीं है आपने जो कहा विभिन्न आयाम हैं एक एक सीढ़ी नहीं है कि यम पूरा होगा तो हम नियम पर जाएंगे और यम नियम पूरा होगा तो आसन पर जाएंगे और आसन पूरा होगा तो प्राणायाम होगा ऐसा नहीं है कर सकते हैं जिसने यम नियम का पालन नहीं कर रखा वो भी तीन तीन घंटे तक आराम से बैठ लेता है पूज्य स्वामी सत्यपति जी के एक प्रतिद्वंदी बनना चाहते थे गांव टिटोली है हरियाणा रोहतक के पास में वहां एक व्यक्ति अपने आप को योगी कहा करते थे और लगभग चार चार पांच पांच घंटे बिना हिले डोले सीधे बैठ लेते थे खेत में रहा करते थे एक दिन हम खेत में चले गए उसके वहां शराब की बोतलें पड़ी थी शराब पीता हर तीन तीन घंटे बड़े आराम से बैठ लेता है आसन तो सिद्ध कर रखा है बिना यमनियम के आसन सिद्ध है तो वो सीढ़ी नहीं है कि ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये होगा हाँ क्रम तो है थोड़ा सा उसको लेकर के चलें। बिना ध्यान के समाधि नहीं लगी जैसे वो तो है लेकिन पूरा का पूरा सीढ़ी के तुल्य मत मानिए और जो आपने शिव योग दुर्गा सप्तति आदि योग राजयोग आदि कहा है वो राजयोग तो योग में आता ही है पतंजलि योग का भी वहां वर्ण उस राजयोग के राजयोग पतंजलि योग के, के अंतर्गत आ जाता है लेकिन दूसरे जो आपने लिखे योग हैं योग आदि ये ऋषियों की मान्यता के विरुद्ध है ऋषियों ने जिस प्रकार का योग या अष्टांग योग लिखा है ऐसा विशुद्ध योग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो महर्षि पतंजलि के योग को अपनाइए वही ठीक है प्रातः काल यज्ञ के समय सायकाल की आहुति दी जाती है ये कल मैं उत्तर दे चुका हूँ महर्षि यास्क द्वारा निरुक्त में बताई गई सात मर्यादाए कौन सी है शायद दो दिन पहले थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी सात मर्यादाएं कौन सी हैं चोरी करना व्यभिचार कर्म करना दूसरे के बिस्तर के ऊपर जाना वेद पाठी ब्राह्मण की हत्या करना भ्रूण हत्या करना सुरापान करना शराबादी पीना बुरे कामों को बार बार करना एक बार गलत कर दिया तो फिर बार बार करना और अंतिम है पाप करके पाप करके झूठ बोलना कर चुका है और उसको छिपाने के लिए झूठ बोलता है ये सात मर्यादाएं निरुक्त के अंदर महर्षि यास्क ने दी हैं आर्य समाज से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के नाम हमारी परोपकारणी सभा की वेबसाइट है और भी कोई होगी उसकी मुझे जानकारी नहीं एक जाम, जामनगर आर्य समाज की भी वेबसाइट है उसको देख सकते हैं राजस्थानी या अन्य राज्य जिलों की आर्य समाजों से संबंधित व्यक्तियों के संपर्क हमारे पास नहीं है आप प्रतिनिधि सभा राजस्थान से संपर्क करें वो आपको उपलब्ध करवा सकते हैं हमारे यहाँ सवामणि के नाम पर भोज खिलाया जाता है कभी हनुमान जी सवामणी तो कभी देवी भैरू के नाम तो कभी शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा तो कभी मूर्ति अनावरण के नाम पर तो हम उसमें जाएं या नहीं जाएं बिल्कुल मत जाइएगा गलत कार्य है इस प्रकार की सवामणी करना अर्थात सवामणि का कुछ बना करके खिलाना पिलाना ठीक नहीं है यदि खिलाना पिलाना ही है तो गरीबों के वहां जाइए गरीबों को भोजन खिला करके आइए आपकी सवामणी में कौन आता है गरीब भूखे नहीं आते तो इस प्रकार के कार्य वेद के विरुद्ध है वहां नहीं जाना चाहिए यदि सवामणी ही करनी है तो सवामणी सीख करके जाइए यहाँ आपसे नहीं रोका जाता है सवामणि करनी ही है तो सवामण देसी घी लीजिए और सवामण अर्थात पचास किलो घी लीजिए और तीन दिन के यज्ञ का आयोजन कीजिए पचास किलो घी का यदि हवन आपने कर दिया सवामण घी का हवन कर दिया असली सवामणि है और इसका पुण्य लगेगा और जो सवामणि आज प्रचलित है उसे पाप ही लगता है पुण्य नहीं होता तो वो सवामणि जो करते हैं उसमें मत सम्मिलित हो यज्ञ विशेष कीजिए और खिलाना पिलाना ही है आपको सवामणी करनी ही है तो जो रूप आज प्रचलित है उसको मत करिएगा गरीबों के वहां जाइएगा जिसको आवश्यकता है यथार्थ में भूख लगी है उनको खिलाकर के आइयेगा उसमें पुण्य लगेगा क्या वेदों में गणेश जी का कोई प्रकरण है जिस गणेश को हम देखते हैं हाथी के सूंड वाला उस गणेश गने, का कोई प्रकरण नहीं है वेदों में हाँ गणेश नाम परमात्मा का है गणपति नाम परमात्मा का है वेद के मंत्र हैं गणा नाम गणपतिम हवा महे प्रिया नाम प्रियपतिम हवा महे आदि आदि वो यजुर्वेद में ये मंत्र आता है वहाँ परमात्मा का नाम है गणपति गणा नाम पति ही गणपति ही गणा ईशह गणेशह अर्थात सब गण का जो स्वामी है गण का पति है पालक है वो परमात्मा है सूंड वाला नहीं उसका इतिहास ही कुछ और है देवी जी स्नान कर रही थी महादेवी जी पार्वती जी स्नान कर रही थी और स्नान करते करते उबटन लगा रखा था ओवरटन लगा रखा था तो वो उतारा तो वो एक लौंदा सा बन गया उसमें उन्होंने आदमी का आकार दे करके प्राण फूंक दिए और बाहर खड़ा कर दिया जा बेटे रक्षा करना कोई अंदर न आने पाए अंदर न आने पाए कथा कहती है कि भोलेनाथ आए भोलेनाथ नाथ आए तो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं लेकिन ये खड़ा हुआ है जाने नहीं दूंगा जाने नहीं दूंगा युद्ध हो गया युद्ध में क्या किया गर्दन काट करके फेंक दी और युद्ध कितने दिन चला पुराणों में क्या लिखा है दिव्य सहस्र वर्ष तक युद्ध चलता रहा दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अच्छा दिव्य सहस्त्र वर्ष तक महादेवी जी पानी में ही डूबी रही दिव्य सहस्त्र वर्ष तक पार्वती जी स्नान ही करती रही वो वहां स्नान कर रही यहां युद्ध चल रहा है गर्दन काट करके फेंक दी महादेव जी को पता लगा कि बेटी की गर्दन काट दी रोना धोना हुआ बेटे को जीवित करो जीवित करो क्या किया वो गर्दन भी पड़ी होगी वहां उसी को लगा देते इतना ही जीवित करने वाले थे उसी को उठा करके लगा देते लेकिन ना वो काम की नहीं रही किसकी काटी है हाथी के बच्चे की गर्दन काटी वो लगाती मनुष्य का गर्दन का आकार और हाथी की गर्दन का आकार वो कथाएं बना रखी हैं जो भी रहा हो हमारे इतिहास को बिगाड़ा बहुत विशुद्ध यदि देखेंगे गणेश है गणपति है लेकिन कौन परमात्मा का नाम गणपति परमात्मा का नाम गणेश है वो मान करके देखेंगे तो वो ठीक है नमः क्या किसी वेद के मंत्रों में आता है बिल्कुल आता है नमः संभव रोजाना तो सुनते हैं वेद के मंत्र का है श्री गणेशा नमह पहले का नहीं पढ़ा केवल नमः पढ़ लिया मैंने श्री गणेशा नमह वेद में नहीं है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीन शरीर कहे जाते हैं सूक्ष्म वह कारण शरीर क्या है पहले भी मैंने बताया था सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय परमात्मा सूक्ष्म शरीर दे देते हैं जिसके सत्रह घटक होते हैं महर्षि कपिल ने अठारह कहे हैं महर्षि दयानंद जी ने सत्रह कहे हैं दस इंद्रिया पांच सूक्ष्म भूत मन और बुद्धि सत्रह तत्व हो गए महर्षि कपिल जी ने अहंकार को भी साथ में जोड़ा है अठारह कर दिए हैं तो इन घटकों का नाम सूक्ष्म शरीर है जो जन्म जन्मांतर में जीवात्मा के साथ रहता है कारण शरीर जो होता है सुसुप्ति अवस्था में जो हमारी अवस्था होती है सबकी एक जैसी जब गाढ़ निद्रा होती है गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था होती है वो सबकी एक जैसी स्थिति होती है उसको कारण शरीर कहा है ऋषि लिखते हैं वो सर्वत्र व्याप्त विभू है महर्षि दयानंद जी का प्रथम बार जो लि, लिखवा करके सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने प्रकाशित किया था उसमें स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद जी ने प्रकृति रूप कहा है कारण शरीर प्रकृति है मूल प्रकृति अर्थात गाढ़ निद्रा किसको आती है मुक्त आत्माओं को तो नहीं आती वल बद्ध आत्माओं को गाढ़ निद्रा होती है उनके लिए वो प्रकृति रूप ही हो सकता है हमारी चर्चा पीछे कई साल पहले हुई थी दो तीन साल पहले रोजड़ में परमात्मा की भी बात आई थी कि परमात्मा कारण शरीर है वो एक अपना विचार था लेकिन ऋषि दयानंद जी का देखते हैं तो प्रकृति को ही कारण शरीर कहा है प्रकृति तीन मूल गुण सत्वरजतम से बनी है भौतिकी में पदार्थ मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहे जाते हैं क्या उक्त तो तीन गुणों की भौतिकी के इन तीन कणों के साथ समरसता है यदि हो तो समरस्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सत्वरजतम इनसे मिलाकर के देखते हैं ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी वैज्ञानिकों ने तोड़ दिया है तोड़ करके एक नया नाम दिया है क्वार्क उससे आगे भी कुछ देख रहे हैं वो जो अभी शोध कर रहे थे सुरंग में कौन सा क्या नाम दिया था तो सत्वरजतम और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन की तुलना उनसे नहीं कर सकते आर्य समाजों के अंतर्गत कितने गुरुकुल से हैं? इसके के बहुत सारे गुरकुल हैं आर्स गुरुकुल जैसा हमारा यहां चलता है ऋषियों की प्राचीन परिपाटी के अनुसार ऋषियों की प्राचीन परिपाटी के अनुसार अर्थात जब गुरुकुल में विद्यार्थी आ जाता है तो घर वालों से कोई संपर्क नहीं होता पत्र लिखने की कोई आज्ञा नहीं होती मोबाइल टेलीफोन से बातचीत करने की कोई आज्ञा नहीं होती वो ऋषियों की परिपाटी है हमारे यहाँ विद्यार्थी आ जाते हैं विद्यार्थी आकर के जो भी कुछ इनके पास जिस समय होता है सारा सब कुछ जमा करवा लेते हैं कोई इनके पास रुपया पैसा नहीं रह सकता कोई फोन आदि नहीं रह सकता जब तक यहाँ रहेंगे आचार्य के आधीन होकर के रहेंगे यदि घर वाले फोन करते हैं तो सीधा इनसे बात नहीं कर सकते आचार्य से बात करेंगे आचार्य युक्त समझता है तो बात करवाता है अन्यथा नहीं करवाते पत्र आ गया उनका यहाँ तो पत्र आचार्य के पास आएगा और योग्य समझेगा तो बात बताएगा आचार्य नहीं तो नहीं बताएगा ये ऋषियो की परिपाटी है इस शैली के गुरकुल उंगलियों पर गिलने लायक है आठ दस आप मुश्किल से गिन पाएंगे दूसरे जो परीक्षा पद्धति के नाम गुरुकुल से चल रहे हैं वो स्कूल रूप में हैं, वो बहुत सारे हैं उनकी गिनती काफी हो जाएगी तो आप हरियाणा में संपर्क कर सकते हैं वहां ज्यादा हैं। आर्य समाज के पूर्ण इतिहास की पुस्तक कौन सी है और कहाँ उपलब्ध होगी इतिहास की दो पुस्तकें हैं इंद्र विद्या वाचस्पति जी द्वारा लिखित आरुषमाज का इतिहास स्वामी श्रद्धानंद जी के जो पुत्र हुए है इंद्र विद्या वाचस्पति उसके दो भाग छपे हैं दिल्ली से प्राप्त है और एक आरुषमाज का इतिहास एक वेदालंकार है नाम दिमाग से हट गया मोटे मोटे वोलियम हैं कई सारे उन्होंने चार पांच भाग लिखे हैं तो वो एक आरसमस का इतिहास उन्होंने लिखा गलत विचार आने से रोकने के उपाय क्या हैं आलंबन से बचिए यदि गलत विचार आने लगे तो उठ जाइए उठ करके टहलने लग जाइए किताब पढ़ने लग जाइए किसी से बात करने लग जाइए दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए गलत विचार दब जाए यदि आप कर सकते हैं तो ध्यान में बैठ जाइए ईश्वर का चिंतन कीजिए उस गलत विचार के परिणाम पर सोच करके देखिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा गलत विचार रुक जाएगा आत्मा मन बुद्धि एवं इंद्रियां ये सब अनुरूप हैं तो ये शरीर में एक ही स्थान पर होते हैं या अलग अलग अनुरूप हैं और जहाँ तक हमारा विचार है एक ही स्थान पर होते हैं यदि एक ही स्थान पर होते हैं तो ये पास पास आपने बिंदु बिंदु लिखा ऐसे रहते हैं या जैसे एक फिर उसके बाहर दो उसके बाहर तीन ऐसे रहते हैं आपने ये इस थोड़ा सा संकेत किया है तो ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता कि पहले बुद्धि फिर मन फिर इंद्रिया ऐसे या घुल करके रहते हैं ये तो मैं नहीं कर, कह सकता क्योंकि साक्षात्कार नहीं है हमारा उदयवीर जी ऐसा मानते हैं मानते होंगे शास्त्रों में आता है कि आत्मा और मन हृदय में है तो क्या ये हृदय वक्ष स्थलीय है या मस्तिष्क में ये हृदय वक्ष स्थलीय है युद्धेश्वर मीमांसक जी उदयवीर जी और अन्य बड़े बड़े विद्वान यहाँ मस्तिष्क स्थल में मानते हैं लेकिन ऋषि दयानंद जी का जो मत मिलता है वो हृदय स्थान वक्ष स्थलीय मिलता है तो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बोलता हो हम उसकी बात स्वीकार नहीं करेंगे ऋषि की बात जहाँ आई है ऋषि की बात मान्य है दूसरे विद्वान की बात मान्य नहीं है यदि वक्ष स्थल पर माने तो यह शंका उठती है कि शरीर का सारा तंत्र तो मस्तिष्क से संचालित है फिर मन और आत्मा को ईश्वर ने हृदय में क्यों रखा मस्तिष्क में ही रख देते तो क्या गलत होता कोई गलत नहीं होता ईश्वर की व्यवस्था है अधिक उपयुक्त तो ईश्वर को यहां लगा है हृदय स्थान में लगा है यहां से ही जीवात्मा सब कुछ संचालित करता है एक स्थान पर रहते हुए परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है कि उन्होंने नाड़ी तंत्र दिया है और वो नाड़ी तंत्र मस्तिष्क से भी जुड़ा है और रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ा है पूरा शरीर केवल मस्तिष्क से ही चलता हो ऐसा नहीं है रीढ़ की हड्डी से भी चलता है हमारे ये जो ऊपर का धड़ है ये मस्तिष्क से चलता है और ये नीचे के पैरों वाला भाग है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है तो पूरा शरीर मस्तिष्क से ही चलता हो ऐसा नहीं है दो भाग कर रखे हैं तो परमात्मा ने हृदय स्थान और वेद का मंत्र भी कहता है हृदय प्रतिष्ठम मन जो है हृदय में रहता है आत्मा हृदय में रहता है तो दूसरे अंत करणादी भी हृदय में ही रहते होंगे वन प्रस्थित पीत वस्त्र क्यों पहनते हैं कहा लिखा है अलग अलग एक संकेत कर दिया है ऐसा कहीं लिखा हो कि पीले ही वस्त्र पहनते हैं हमें तो नहीं मिला है लेकिन एक विभाग विशेष कर दिया कि लाल सन्यासी पहनता है पीत वस्त्र वनप्रस्ती पहनते हैं और ब्रह्मचारी के लिए सफेद कर दिया ब्रह्मचारी भी पीत वस्त्र पहनते थे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जिस समय स्थापित हुआ था उस उस समय ब्रह्मचारी धोती पहनते थे और पीले कपड़े पहनते थे तो एक संकेत मात्र है ऐसा कहीं लिखा हुआ हो ऐसा नहीं है आप सफेद पहनना चाहते है पहन सकते हैं कोई बाधा नहीं यह जो आजकल बड़े बड़े शहरों में अंत्येष्टि संस्कार होता है वह बिजली के हीटरों द्वारा होता है तो वहां जो वेद मंत्रों को बोलने का अवकाश ही नहीं होता हाँ ये तो है कि आप उस बड़े बड़े आजकल संसान जो बन रहे हैं, उसमें डाल दिया जाता है शव और बटन दबाया और 10 मिनट में पूरा जल जाता है इतने में वेद मंत्रों का पाठ जो अंत्येष्टि संस्कार लिखा वो तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी परंपरा चलानी है तो आपने वहां वो शव रखा है और वजन के बराबर घी रखवाया घी अवश्य रखना चाहिए सामग्री रखनी चाहिए और अपनी संस्कार विधि के वो वेद मंत्रों का पाठ कर लिया जाए यही उपाय है अन्यथा वैसा जो उस हीटर में डालने के बाद पूरी तरह जो हम संस्कार विधि में अंत्येष्टि क्रम लिखा है वो नहीं कर पाएंगे पुनर्जीवन की बातें कभी कभी व्यक्ति को याद रह जाती हैं क्या ये सत्य है एक मनुष्य को दूसरे जन्म की बातें याद रह सकती हैं क्या कहीं ऐसे कहानियां मिलती हैं हाँ पुनर्जन्म की बातें कुछ लोगों को याद रह जाती हैं सबको याद नहीं रहती कुछ लोग वे होते हैं जिनकी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई हो जलकर के मरा हो एक्सीडेंट से मरा हो कोई और इस प्रकार की घटना हुई हो उनको कुछ कुछ याद रहती है और वो भी कुछ अवस्था तक याद रहती है पांच छह साल के बच्चे तक याद रहता है जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वो स्मरण नहीं रहता लाखों करोड़ों में कोई एकाद ऐसा आत्मा होता है जिसको याद रहता है तो ये मिलती हैं और हमारे यहाँ ब्रह्मचारी योगेंद्र जी हैं उनको भी कुछ ऐसा ही था बचपन में पिछले जन्म का याद था यहाँ गुरुकुल में हमारे पढ़ते हैं मथुरा के हैं तो बहुत सारी घटनाएं और भी अखबारों में आपको पढ़ने को मिली होंगी बहुत सारे लोगों को देखा होगा तो वो याद रह जाता है संकल्प में आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु कैसे पड़ा यहाँ जो संकल्प पाठ पढ़ने वाले देख लेंगे यदि गलत हो तो ठीक कर लेंगे इस तरफ जो है दक्षिण का पंचांग और उत्तर भारत का पंचांग दो चलते हैं तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत के पंचांग के अनुसार संकल्प पाठ होता है जो थोड़ा सा आगे पीछे होता है ऋतु महीने का थोड़ा आगे पीछे होता है उस आधार पर बोलते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान गलत है फिर भी लोग जुड़े हैं हमें तो अच्छा लग रहा लगा है कोई भी मनुष्य किसी भी संस्था के द्वारा ईश्वर से जुड़ा तो है आपका कहना गलत है कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान गलत है मेरे हिसाब से तो राधा स्वामी ब्रह्मा कुमारी बाकी सब संस्थाएं ठीक है आपके हिसाब से ठीक होंगी आपके हिसाब से तो मुसलमान भी ठीक है जो गाय काटता है आपके हिसाब से तो ईसाई भी ठीक है जो धोखा करके हमारे देश पे कब्जा कर गए थे आपके हिसाब से तो रामपाल भी ठीक है जो ऐसे ऐसे संस्था चलाता था जो माताओं बहनों के शौचालय स्नान घर में भी कैमरे लगा रखे थे गंदी फिल्में बनाता था आपके हिसाब से तो निर्मल बाबा भी ठीक है तो आपका हिसाब अलग हो सकता है वैदिक सिद्धांत अलग है जो वैदिक सिद्धांत के ऊपर उतरता है वो ठीक होता है कि, कि किसी व्यक्ति विशेष का मत ठीक मान करके चले। वेद के आधार पर सिद्धांत को देखिए उस पर तौल करके करेंगे तो ठीक गलत का निर्णय होता है किसी व्यक्ति के ये कह देने से कि मेरे हिसाब से ठीक है और वो ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता सोने को परखने के लिए कसौटी होती है वो कसौटी ही बता सकती है कि सोना है या लोहा है सामान्य कोई भी व्यक्ति बता देवे ऐसा नहीं है इतिहास पर परोक्काणी सभा के इतिहास पर कुछ लेख रचना ज्ञान प्राप्त हो सकता है कल सामान्य सी जानकारी मैंने दे दी थी और परोपकाणी सभा का इतिहास नाम से पुस्तक हमारे यहाँ स्टॉल लगा हुआ है यदि ये ले करके आए हो तो वो ले लीजिएगा भवानीलाल भारतीय द्वारा लिखित है श्री राम जी ने बाली को ललकार कर आमने सामने से युद्ध में मारने की वजाय छिपकर क्यों मारा गुरु व बाल वृद्ध वा ब्राह्मणम व बाहू स्रोतम आतताइन माँ यातम हन्यादेव विचारयन ऋषि कहते हैं कि जो आतताई है जो गलत व्यक्ति है देश द्रोही है समाज का कंटक है उसको जैसे भी मारो सामने से मारो अथवा छिप करके मारो श्री रामचंद्र जी साधारण व्यक्ति नहीं थे नीतिज्ञ थे बुद्धिमान थे ऋषि तुल्य थे आप्य थे लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने वो जानते थे कि कौन सी परिस्थिति कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है तो उन्होंने छिप करके मारा कोई गलत कार्य नहीं किया है आज आतंकवादी घुस जाए और हम सामना ठीक से नहीं कर सकते तो उसको छिपकर करके मारना गलत है या ठीक है हमारे सैनिक गलत करेंगे या ठीक करेंगे श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्षेप क्यों करते हैं एक गलत व्यक्ति को उन्होंने दंड दिया उनकी अच्छाई क्यों नहीं देखा हैं? आक्षेप करने वालों को वो थोड़ा सा वही दिखता रहेगा गलत ही दिखेगा अच्छाई नहीं दिखेगी प्रेरणाएं लेनी होती हैं ऐसे महापुरुष से उन्होंने गलत नहीं किया एक गलत व्यक्ति को दंड दिया चाहे छिप करके दिया चाहे सामने से दिया वो अच्छा ही लीजिए क्या बाली में ऐसी शक्ति थी कि जो कोई भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी ऐसी कोई शक्ति नहीं होती हाँ कोई प्रभावी व्यक्ति जो होता है प्रभावी व्यक्ति के सामने आने पर सामने वाला थोड़ा संकोच कर जाता है संकोच कर जाता है तो संकोच में अपने आप को दबा दबा मानता है और दबा दबा मानता है तो उसके अंदर ताकत होते हुए भी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर पाता ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे की शक्ति निकल करके इसमें घुस गई ऐसा नहीं था हाँ बाली प्रभावशाली व्यक्ति थे कोई उनके सामने आते होंगे तो दब जाते होंगे हो सकता है ये रामायण काल 9 लाख वर्ष अथवा करोड़ों वर्ष पुरानी बात जैसा कि स्वामी जगदीश्वरानंद जी हाँ लगभग 9 लाख अथवा 11 लाख विद्वान लोग कहते हैं करोड़ों वर्षों का हमने नहीं सुना श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से उम्र में कितने बड़े थे ये तो मैं नहीं बता सकता आप तो घर की बात पूछने लग गए या तो माता कौशल्या बता सकती है या उस समय जो दाई रही थी वो बता सकती है क्या लक्ष्मण जी का विवाह वनवास से पहले हो चुका था रामायण पढ़िएगा रामायण में आप सब कुछ लिखा मिलेगा उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए क्या समुद्र को तैरकर पार किया अथवा वायुयान का प्रयोग किया था हाँ जैसा आपने लिखा जगदेश्वरानंद जी रामायण के हिसाब से उन्होंने वायुयान का प्रयोग किया था इतना दूर कर नहीं जा सकते शरीर ऐसे वायु में उड़ नहीं सकता उड़ने का तात्पर्य यही है वायुयान से गए वायुयान से ढूंढ करके ले आए साईनाथ नाम का एक भगवान हमारे मंदिरों में प्रवेश कर गया है उसे हम क्या, क्या समझे भगवान महापुरुषिया हिंदुओं की मूर्खता आप तो समझ चुके हैं ऐसा लगता है वैसे लेकिन सबके लिए हिंदुओं की मूर्खता है ये साईं राम शिव जी के साथ साईं राम जी के साथ साईं कृष्ण जी के साथ साई सबके साथ जो ये कोरा व्यापार है आचार्य शंकर ने शंकराचार्य जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने उन्होंने विरोध किया ठीक किया क्या जरूरत है हमें वहां की और हम अपने ऊपर अपनों के ऊपर विश्वास नहीं करते भाई यदि देवता ही पूजते हैं देवता पूजते हैं तो अपने क्या कम है अंतिम दिन आप भी देख लेना कोई ना कोई दरगाह पर जाया मिलेगा आप जो आए हुए हैं आप में भी से भी कोई ना कोई, कोई वहां जाया मिलेगा और जो मुल्ले पीछे पड़ेंगे तो चदर भी खरीद लेंगे और चढ़ा करके भी आ जाएंगे ये मनुष्य की कमजोरी है मन की कमजोरी है भाई वहां नहीं तो यहां आप देखिएगा कि क्या इनके पूजने से मिल जाएगा कुछ ये कौन था जिसकी दरगाह यहाँ बनी है उसका इतिहास पड़ा है ये जो साईं थे इनका इतिहास पढ़ करके देखिए कौन थे दरगाह वाला मोहम्मद गौरी का जासूस था पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता था युद्ध होता था तो गौरी जीत नहीं पाता था अफगानिस्तान का सबसे धूर्त व्यक्ति यही मिला इनको एक चालाक व्यक्ति उसको पकड़ा और जासूस बनाकर के भारत में भेज दिया ये मदार नाम का स्थान है अजमेर के पास में जब आप अजमेर में प्रवेश करते हैं दिल्ली की ओर से मदार नाम की जगह है वहां इसने डेरा लगाया था और डेरा लगा करके वहां बहकाना शुरू कर दिया था और यहाँ की जासूसी भेजता था वहां और जब देखा कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का वही मनस्य हो गया है इसने सूचना भेज दी गौरी को बुला लिया और बुला करके कहा कि जयचंद से संधि कर ले और अब चौहान तेरे से जीत नहीं पाएगा हारेगा और यही किया यही किया तो हुआ क्या गौरियाया जयचंद से मिला पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ उसमें और भी कारण थे पृथ्वीराज चौहान के हारने के केवल यही कारण नहीं था दूसरे भी थे लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा कारण था और युद्ध हारा किसके कारण हारा इस दरगा वाले के कारण हारा और ये हिंदू कौन इतनी पागल इतनी मूर्ख के जाकर के चदर चढ़ाती है पैसे डाल करके आती है और कहते हैं जी कोई बात नहीं जैसे ये लिखाना कि हमारे हिसाब से तो सब ठीक है ऐसे लोग ही ठीक करने जाते हैं और उन पैसों का क्या होता है सारा का सारा हमारी जड़ें उखाड़ने के लिए पैसा लगता है इनका जितनी भी दरगाहें हैं और इनमें जो पैसा जाता है पैसा जाता है हिंदुओं की जड़ों जड़े काटने के लिए ये पैसा प्रयोग होता है और हिंदू वर्ग वहाँ जाकर के चढ़ा करके आता है गांव-गांव में पीर की स्थापना कर दी नीला नीला कपड़ा उड़ाया और पीर की स्थापना कर दी और हिंदू माताएं वहाँ मत्था टेकती है वहां जाती है चढ़ाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है सज्जनों सावधान हिंदू कौन सावधान हो जा तेरे पास राम जैसा महापुरुष है तेरे पास कृष्ण जैसा महापुरुष है बहुत सारे ऋषि हैं राणा प्रताप और शिवा जैसे क्षत्रिय हैं फिर भी ये दुर्गति दुर्गति इसलिए कि वहां जाने लग गए अपनों के ऊपर विश्वास रखिए ऐसे ही ये साई है इससे बचिएगा हनुमान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया तो भी उन्हें ब्रह्मचारी संबोधन ही क्यों देते हैं सन्यासी क्यों नहीं उन्होंने सन्यास नहीं लिया था सन्यास ले लेते तो हनुमान जी को सन्यासी कह देते ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वो रहे क्या बुद्धि सब मनुष्यों में एक जैसी होती है सब मनुष्यों में बुद्धि एक जैसी नहीं होती कम ज्यादा होती है क्या ज्ञान अर्जन उतना ही हो सकता है जैसी अच्छी बुद्धि जन्म से प्राप्त हो नहीं अपनी बुद्धि का विकास भी किया जा सकता है जन्म से हमारी कम बुद्धि थी लेकिन हमने प्रयास ऐसा किया कि बुद्धि का विकास कर लिया और ज्ञान का वि, आ, विस्तार होता चला जाएगा हर पाठशाला में अति बुद्धि मंद बुद्धि विद्यार्थियों से भिन्न बुद्धि छात्र होते हैं क्या भिन्न बुद्धि वाले छात्रों को अति ज्ञानवान बनाया जा सकता है अति जानवान तो नहीं बनाया जा सकता जिसकी जन्म से ही बुद्धि विकृत थी और उसका विकास ही नहीं हो रहा उनका तो नहीं हो सकता जि... लेकिन जितना बनाया जा सकता है उनका जीवन सामान्य रूप से कट जाए उतना बना देवे वो भी ठीक है जो मंद बुद्धि में ये विद्यालय चलते हैं उन विद्यालयों में इतना ही तो किया जाता है कि वो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के काम कर लेवे और सामान्य सा जीवन जी लेवे इतना भी कर लेता है तो भी वाहक है क्या निराकार ब्रह्म की उपासना से ही हमारा कल्याण संभव है निश्चित रूप से निराकार ब्रह्म की उपासना से ही कल्याण संभव है आपने जो ये दूसरे लिखे हैं इन देवी देवताओं की उपासना ये निष्फल होगी हाँ जैसा फल निराकार परमेश्वर की उपासना करने से मिलेगा वैसा फल इनकी उपासना करने से नहीं मिलेगा कि ये धागे के तीन ऋण कब समाप्त तो होंगे यज्ञोपवीत के जो धागे हैं इनके तीन ऋण कब समाप्त तो होंगे पितृण माता पिता बड़ों की सेवा करने से उनका आदर सत्कार करने से देव ऋण जो होता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये देवता हैं यज्ञ हवन आदि करके इनका शुद्धिकरण करने से इनका ऋण उतरता है ऋषि ऋण जो परमेश्वर का और विद्वानों का ऋण है उनकी शिक्षा को मानने से उनका ऋण उतरता है तो ये तीनों ऋणों से ऋण हो सकते हैं जीवात्मा यदि बिना शरीर मूर्छित समान है तो मुक्त आत्माएं मुक्ति को अनुभव कैसे करेंगी मुक्त आत्माएं मूर्चित नहीं होती जो बद्ध आत्माएं हैं वही मूर्चित होती हैं मुक्त आत्माएं तो परमेश्वर के आनंद को लेती हैं, परमेश्वर के माध्यम से आपने पूछा शरीर तो है नहीं वहां सुख दुख कैसे अनुभव होगा वहां पर जीवात्मा अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से सुख दुख की अनुभूति करता है परमात्मा के सहयोग से शरीर की वहां कोई आवश्यकता नहीं होती शरीर की आवश्यक संसार में पड़ती है मोक्ष में शरीर की आवश्यकता नहीं होती व्यक्ति बिना गुरु निर्देश के सत्संग के शास्त्र अध्ययन किए सीधा ही ध्यान करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में खुद को संसार का सबसे सुखी संतुष्ट व्यक्ति महसूस करने लगता है अचानक उसके जीवन में कुछ सिद्धियां तथा एक साथ दो जगह उपस्थित होना आदि भी आ जाती है इस स्थिति में क्या उसे सिद्धियों से बचने के लिए उसे ध्यान करना बंद कर देना चाहिए देना गुरु के भी ध्यान जो हो जाता है उसके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार थे साधना के जो प्रबल संस्कार होते हैं उसका गुरु ये संसार ही हो जाता है उसका गुरु परमपिता परमात्मा ही हो जाता है परमेश्वर प्रेरणाएं करते हैं और संसार की घटित घटनाएं उसको शिक्षा देने लग जाती हैं और वो इस तरफ वैरागी की तरफ बढ़ता चला जाता है हाँ जो आपने सिद्धियों की बात लिखी के एक एक ही व्यक्ति एक समय में दो जगह दिखने लगता है ये गलत है शास्त्र विरुद्ध है सिद्धांत के विरुद्ध है सृष्टि के विरुद्ध है की हम यहाँ भी हों इसी शरीर में और दूसरी जगह भी हो ऐसा नहीं हो सकता ये कोरी कल्पनाए है तो यदि कोई ऐसी सिद्धि हो कि हम अपने मन को विशेष रूप से एकाग्र कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक का पूरा ज्ञान ले लेते हैं ये सिद्धि है पर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो रही है तो इसके लिए ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए ध्यान करते रहें जो विद्वान हुए हैं महापुरुषों के बारे में जैसे भगवान राम कृष्ण शंकराचार्य के बारे में बोला था तो शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद को मानते थे हाँ शंकराचार्य वही वाले जो अद्वैतवाद को मानते थे उसी की चर्चा मैंने की थी कलयुग में सत्य की क्या परिभाषा अगर आपका सच किसी को नुकसान दे तो क्या सत्य है कलयुग हो चाहे सतयुग हो सत्य की परिभाषा एक ही होती है कभी भी दो नहीं होती दो और दो चार सतयुग में भी थे और कलयुग में भी हैं यही सत्य है सत्य की परिभाषाएं कलयुग में बदल जाए और सतयुग में कुछ और हो ऐसा नहीं है सच यदि किसी को नुकसान पहुंचाए तो क्या वह सत्य है सत्य तो सत्य ही रहेगा एक सच उग्रवादी को फांसी पर चढ़वा देता है वो गलत या ठीक वहां तो आप ठीक मान लेंगे एक सच बोला किसी व्यक्ति का दिल दुख गया दिल दुख गया तो उसको कहेंगे गलत हो गया हाँ प्रकरण देखा जाता है परिस्थिति देखी जाती है कि हम कब कैसे किस प्रकार का बोलें तो हमारे बोलने के ऊपर निर्भर करता है ईश्वर मेरे जीवन में इस समय क्या क्या कर रहे हैं या ईश्वर के कारण मुझे क्या क्या तो लाभ हो रहे हैं मेरे जीवन में इस समय क्या क्या कर रहे हैं ईश्वर क्या क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे अपने आनंद में है कुछ नहीं कर रहे आपके शरीर में कोई सुई चुग होते हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ नहीं एक रस अपने आनंद में है वे आपने कहा कि या ईश्वर के कारण मुझे क्या क्या करना चाहिए लाभ हो रहे हैं आपको शरीर दिया है ईश्वर के कारण मिला है आपको लाभ ही लाभ है कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दे रखी है या पुण्य करके उत्कृष्ट जीवन भी कर सकते हैं और पाप करके पतित भी हो सकते हैं तो ये ईश्वर के कारण है मौका दिया है मौके का लाभ उठा लेना ही बुद्धिमत्ता होती है सृष्टि के बनने के कितने समय बाद ईश्वर ने मनुष्य को बनाया सृष्टि के बनने के बाद पीछे चर्चा में कर चुका हूँ लगभग सभी पदार्थों और सभी प्राणियों के बनाने के बाद मनुष्य को उत्पन्न किया था कुछ साधक ऐसे भी आते हैं जो संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं जानते उनको समझ में बहुत कम कठिनाई होती है तो वेद के मंत्र तो संस्कृत में बोले जाते हैं अभी हम आर्य भाषा हिंदी में ही बोल रहे हैं और इस पूरे शिविर में हिंदी में ज्यादा बोला जा रहा है या संस्कृत में ज्यादा बोला जा रहा है वेद के मंत्र तो वो संस्कृत में बोले ही जाएंगे तो इतना तो सहन करिए और वो जो नहीं आ रहा तो वो बोलने वाले की कमी नहीं है वो सुनने वाले की कमी है संस्कृत भाषा के ऊपर मेहनत कीजिए सीखिए और उसको समझिएगा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर होने वाले योग साधना शिविरों की जानकारी आपको कहीं पत्रिकाओं से मिल सकती है हमारे यहाँ दो बार साधना शिविर होता है एक अभी जून में और दूसरा अक्टूबर के मास में होता है उसकी तिथि आपको पता लग जायेगी परोपकारी पत्रिका के सदस्य बनिए यहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सारी गतिविधियाँ परोपकारी पत्रिका के माध्यम से आप जान सकते हैं रोजड़ में दो शिविर होते हैं एक अप्रैल मार्च अप्रैल के आसपास और एक नवंबर में ऐसे ही देहरादून तपोवन में योग साधना शिविर होता है आजकल रोहतक गुरूकुल लाडौत भैयापुर लाडौत में भी शुरू हो गया है इस प्रकार के जो भी योग शिविर लगते हैं उनकी जानकारी आप कर सकते हैं आर्यो के से मिलजुल करके नीचे दूरभाषादी करके जब कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा का भाव मन में बना रहे तो उससे कैसे बचा जाए अर्थात आत्म मुग्धता से कैसे बचें? कोई प्रशंसा करता है और उचित प्रशंसा है पूर्वक है तो उसको स्वीकार करना चाहिए अनुचित प्रशंसा है पूर्वक प्रशंसा है तो उससे बचना चाहिए उसको लेने की जरूरत नहीं है और यदि साधना ही बहुत आगे बढ़ानी है आपको और न्यायपूर्वक भी प्रशंसा कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि ये व्यक्ति बोल रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है वो हो सकता है ये बहुत ऊंची स्थिति होती है साधारण रूप से हम साधारण लोग नहीं बच सकते उससे कोई प्रशंसा करता है तो प्रभाव पड़ता ही है ऋषि योगी लोग जो होते हैं जिनका स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है वो उस प्रशंसा से बच जाते हैं आत्ममुग्धता उनके अंदर नहीं आती अग्नय स्वाहा उत्तर भाग में सोमाय स्वाहा वेदी के दक्षिण भाग में प्रजापते में इंद्राय मध्य में आहुतियां वेदी के उत्तर दक्षिण और मध्य भाग में ही क्यों दी जाती हैं इसका रहस्य क्या है विस्तार से तो कुछ नहीं कह रहा मैं इसके लिए युधिष्ठिर मीमांसक जी की पंचमहाय विधि ऐसा कुछ नित्य, नित्य कर्म विधि है उसको देखिएगा परोपकारी सभा का आयोजन स्थापना महर्षि दयानंद जी के कि किस वर्ष की थी ये मैं कल बोल चुका हूं लघु पुस्तिका आपको यहां मिल जाए तो देख लीजिएगा स्वामी विवेकानंद जी की जानकारी जिसमें है की बात वो एक व्यक्ति को तो मैंने पत्रक दे दिया था और विस्तार से जानना है तो वही वहां की किताबें आपको कलकत्ता अद्वैत आश्रम से मंगवानी पड़ेंगी अन्यथा सत्यार्थ भास्कर नाम का ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्या की है स्वामी विद्यानंद सरस्वती हैं उन्होंने की है उन्होंने प्रारंभ में प्राग कथन लिखा उस प्राक में विस्तार से ये बातें कही है तो वो भी देख सकते हैं पुस्तकों के प्रमाण दिए हैं पुस्तकों के पते दिए हैं संकल्प पाठ को अच्छी प्रकार समझाए संकल्प पाठ आप पहले ले लीजिए दो प्रकार से बोला जाता है एक तो सीधे सीधे अंक बोल दिए जाते हैं संस्कृत में और एक अंकों के संकेत बोले जाते हैं तो हमारी यहां अंकों के संकेत बोले जाते हैं तो आपको यदि जानकारी लेनी है तो ब्रह्मचारी से मिल लीजिएगा थोड़ी देर पहले में वो सामान्य सा संकेत कर देंगे प्राण कितने प्रकार के होते हैं एवं किसका क्या प्रयोजन है प्राण मुख्य रूप से एक ही है कार्यों की दृष्टि से उसके दस भेद कर दिए गए हैं पांच प्राण और पांच उपप्राण प्राण प्राण अपान ज्ञान समान उदान ये पांच प्राण हैं और नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये पांच उपप्राण हैं ये शरीर के अंदर रहते हुए अपना अलग अलग कार्य करते हैं प्राण महर्षि लिखते हैं जो अंदर से बाहर छोड़ा जाता है उसको प्राण कहा है लोक में उसकी परिभाषा अलग है जो बाहर से अंदर लिया जाता है उसको उदान कहते हैं व्यान नाम का प्राण पूरे शरीर में रहता है पूरे शरीर में फैला हुआ है ये हमारी गतिविधियां हो रही हैं, हाथ-पैर हिल रहे हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, वो व्यान नामक प्राण से हैं। समान नाम का प्राण नाभि में रहता है नाभि में जो कुछ हम खाते पीते हैं उसका रस बनता है और पूरे शरीर में फैलाने का काम वो समान नाम का प्राण करता है और व्यान नाम का प्राण यहाँ कंठ में रहता है जो कुछ हम खाते हैं खाते हैं तो जो गटक लेता है खींचता है जीव के दो भाग कर दीजिए एक आगे का और एक आधे, आधे से पीछे का जब हम कुछ मुंह में लिए हुए होते हैं तो हमारे जीभ के आधे भाग से पीछे कंठ की ओर चली जाती है चीज तो स्वाभाविक रूप से अंदर खींच ली जाती है हम बाहर निकालना भी चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती सी होकर के अंदर चली जाती है बचपन को अनुभव कीजिए कभी बचपन में चवन्नी मुंह में ले रखी हो कंचा गोली मुंह में ले रखी हो मीठी गोली मुंह में ले रखी हो और चूस रहे थे लेकिन ऐसी स्थिति आई कि जीव के आधे भाग के उधर खिसक गई और हम निकालना चाहते हैं लेकिन कहाँ चली गई अंदर ही चली गई तो वो जो प्राण है यहां कंठ में रहता है वो कार्य करता है ऐसे ही नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय हमारी जो पलकें झपकती हैं वो भी प्राण का कार्य हमें छींक आती है वो भी एक प्राण का काम है हमें डकार आती है वो भी एक प्राण का काम है तो इन सभी प्राणों के अलग अलग कार्य हैं कहते हैं कि हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन विज्ञान मानता है कि दूध भी एक मांसाहारी भोजन है हम दूध पीते भी हैं मां गाय भैंस बकरी आदि का दूसरे धर्मों के लोग या हिंदू जो मांस खाते हैं, तो वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते जो बाद वाला प्रश्न पूछा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते मांसाहरी व्यक्ति कभी योगाभ्यास नहीं कर सकता ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता और आपने कहा कि दूध भी एक मांसाहार है दूध मांसाहार नहीं है परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है जो दुधारु पशु हैं, दुधारू पशु हैं तो ईश्वर की व्यवस्था है कि वो जो भोजन करते हैं चारा खाते हैं चारा खाते हैं जब चारा पसता है तो उसके दो भाग बनते हैं एक रस का भाग होता है और एक दूध का भाग होता है रस का जो भाग होता है रस बनता है रस से रक्त बनता है रक्त से मांस बनता है लेकिन दूसरा जो भाग है रस और दूसरा दूध वाला वो दूध ही बनता है अलग से इकट्ठा होता चला जाता है ईश्वर की व्यवस्था है उसको मांस नहीं कह सकते मांस रक्त से बनता है मांस का मूल कारण देखेंगे पीछे हट करके रस रक्त और मांस यह रक्त बना ही नहीं है उस भोजन से सीधा दूध बना है इसको मांसाहार नहीं कह सकते ये कुछ लोग अति तार्किक होते हैं अति बुद्धिमान होते हैं वो ऐसा कहते हैं गांधी जी कहते थे कि दूध तो मांसाहार है और अंडा साकाहार है महात्मा गांधी कहते थे अंडा साकाहार है और दूध मांसाहार है ये अहिंसा के पुजारी के कथन हैं। अहिंसा कैसी थी उनकी अहिंसा ऐसी थी कि लाखों लोग मरवा दिए संवेदना नहीं जगी लाखों हिंदू पाकिस्तान में मरे ट्रेनें भर भर कर करके आई उनके हृदय के अंदर कोई संवेदना नहीं जगी कोई रोमांच नहीं हुआ कोई दर्द नहीं हुआ कि हिंदू कट-कट कर के आ रहे हैं लेकिन जब हिंदुओं ने यहां प्रतिकार शुरू किया एकदम संवेदना जग गई ये काम मत करो इनको मत मारो इनको घर दो इनको सुरक्षा दो इनको रोको इनको ठीक रखो इनके लिए सब कुछ था उनका एक बात कह देता हूं कठोरता से मेरे लिए प्रसिद्ध तो हो गया ये बहुत कठोर बोलता है ये कुछ भी बोल देता है लेकिन गलत लगता हो तो उस गलत को मत मानिएगा ठीक लगता हो तो मानते चले जाइएगा गांधी जी हिंदुओं के कभी आदर्श नहीं हो सकते गांधी जी यदि आदर्श हैं तो मुसलमानों के आदर्श ही महात्मा गांधी हम हिंदुओं के कोई आदर्श नहीं हैं यदि उनको आदर्श माने तो मुसलमान आदर्श मान सकते हैं क्योंकि उनका जीवन मुसलमानों के लिए ही बीता है मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें तो पढ़वा देते थे किसी मस्जिद में जाकर के गीता के श्लोक नहीं पढ़वा पाए जीवन भर और जब भी कुछ होता था स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिंदू वो सभा का गठन किया था शुद्धि सभा का गठन किया तो क्या करते थे जो हिंदू मुसलमान बन गए थे स्वामी श्रद्धानंद जी पुनः उनको हिंदू बनाया करते थे दो अली बंधु गांधी जी के साथ रहते थे मोहम्मद अली और शौकत अली मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि समझाओ अपने श्रद्धानंद को ये काम न करें काम न करें तो चापलूस थे तत्काल स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि आप ऐसा क्यों करते हो क्या करता हूं मुसलमानों से हिंदू क्यों बनाते हो स्वामी श्रद्धानंद जी कहने लगे कि उनको जाकर के कह दो कि वो हिंदुओं से मुसलमान न बनाए हिंदुओं से मुसलमान वो बनाते हैं तो मैं मुसलमानों से हिंदू क्यों न बनाऊं गांधी ने, जी ने जब ये कहा उनको दोनों अली बंधुओं को तो अली बंधुओं ने कहा था कि गांधी जी ये तो हमारा धर्म है हमारा धर्म है हिंदुओं से मुसलमान बनाना जब गांधी जी ने यह बात स्वामी श्रद्धानंद जी के पास पहुंचाई तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी यही कहा कि गांधी जी मेरा भी ये धर्म है कि मेरे भाई जो बिछड़ गए हैं उनको फिर से गले लगाना वो तो उनकी चापलूसी करते थे आप पूरा इतिहास पढ़ करके देखिएगा जीवनी पढ़ करके देखिएगा जीवन के सत्य तो लिखे हैं उन्होंने कुछ लिखा है अपनी जीवनी का लेकिन यथार्थ देखेंगे तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़े घातक सिद्ध हुए हैं आज जो हमारे देश के अंदर परिस्थिति बनी हुई है अशांति की और ये एक से एक रोजाना मुंह उठाते जाते हैं उनके कारण है ये दूसरा ये नेहरू उनका चेला था आप देखिएगा कि कितने ईर्षालु व्यक्ति थे पर्चिया बहुत है और पढ़ूंगा कितने ईर्षालु थे जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने ये किसी की प्रसिद्धि देख ही नहीं सकते थे सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो जल भुन गए चिढ़ गए चिढ़ गए ओहो अब तो सुभाष सुभाष होगा मेरा नाम फीका पड़ेगा कत्काल कह दिया ये सुभाष बाबू ये सीता भी पट्टा रमैया की हार नहीं ये तो मेरी हार है सुभाष जी सम्मान करते थे कहने लगे तेरी हार है तो ले हम तो अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं और देखना सावरकर की तूती बोलने लगी सावरकर का डंका बजने लगा तो उनसे ईर्षा करने लग गए और देखना इन तीन हमारे नौजवान क्रांतिकारियों को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़ करके फांसी की सजा सुना दी तीनों को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को सजा सुनाई तो अंग्रेज लोग इंतजार कर रहे थे और पूरा मन बनाए हुए थे कि यदि गांधी नेहरू मना कर देंगे तो हम इनको फांसी नहीं देंगे एक व्यक्ति ने कुछ प्रयास किया था शायद मदन मोहन मालवीय ने बचाने के लिए इनको इनको प्रयास किया था और इन दोनों को कहा था कि आप भी कुछ करो और अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि मदन मोहन मालवीय आ गए हैं तो वो दोनों भी आएंगे वो दोनों आएंगे लेकिन दोनों नहीं गए इनसे पूछा इनसे पूछा जब मालवीय जी ने पूछा था तो मौन साध गए और अंग्रेजों ने पूछा तो कहने लगे उपद्रव हो जाएगा एक दिन पहले ही फांसी दे तो यदि जो तिथि निश्चित कर रखी है उस दिन दोगे तो पूरे देश में आग भड़की हुई है पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा यदि बचना चाहते हो तो क्या करो एक दिन पहले ही दे दो सलाह और दे दी हमारे लिए आदर्श है क्या यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना खाल माताजी राष्ट्रपिता किसी ने माना नहीं है ये तो थोंप दिया ये तो सरकार की ओर से यही तो दुर्भाग्य है कि एक को बाप बना दिया और एक को चाचा बना दिया यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का उनको राष्ट्रपिता किसने बनाया है आप गृह मंत्रालय में जाकर के पूछिए कि राष्ट्रपिता किसने बना दिया देश का देश हमारी माँ है मां का बेटा हो सकता है या बाप हो सकता है देश में पैदा होने वाला उस देश का बाप बनेगा देश का बेटा बनेगा भारत माता बोलते हैं माता बोलते हैं तो पुत्र माँ का बाप बनेगा या बेटा ही बना रहना चाहेगा ये तो हमारी मूर्खता है कि उनको बाप कहने लग गए और कहीं लिखित नहीं है उनको राष्ट्रपिता कहीं सरकारी कागजों में नहीं मिलेगा कि वो राष्ट्रपिता हैं यह तो परंपरा चला दी और परंपरा से चलता रहा राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता आप सरकार से पूछ करके देखो कि वो कहा लिखा है नहीं मिलेगा तो उनके भक्त बहुत हैं माताजी भक्त लग रही है बहुत है। देश के अंदर हमारे इस भारत में बहुत भक्त हैं लेकिन यदि पक्षपात रहित तो होकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि गलत था लंबा खींच गया मैं पीछे हटता हूं नहीं तो आक्रमण हो जाएगा फिर तन्मात्राएं क्या होती हैं कितने प्रकार की होती हैं तन्मात्राए पांच हैं जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि अग्निवायु आकाश पांच तन्मात्राएं हैं नाम के पीछे कुमार या कुमारी क्यों लगाते हैं और यह कहां से कहां तक उचित है कुछ नाम तो प्रचलित हो गए कुमार से वो तो संजया मात्र है संजया किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखा ही जाता है और कुमार कुमारी प्राय पहले बिना शादी शुदा वालों को कह दिया करते थे एक ये भी प्रचलन रहा होगा अन्यथा ये नाम ही है दूसरा जैसे ठाकुर होते हैं कुंवर होते हैं और उनसे बड़े को ठाकुर बोलते हैं तो जो बड़ा हो गया वो ठाकुर हो गया छोटा है तो वो कुमार रह गया तो ये संज्ञा मात्र है इसमें उलझन में मत फंसिए हमारे यहां यज्ञ प्रार्थनाएं हाथ जोड़ झुकाए मस्तक बोलते हैं किताब में भी यही लिखा है लेकिन यहाँ वैसा नहीं करते प्रेम रस में तृप्त होकर दोनों में कोई हानि नहीं है हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक कई बार ये हो जाता है जैसे हमने हाथ जोड़े है और मस्तक झुकाया है तो इसे हवन कुंड के लिए झुकाया है हवन कुंड के लिए झुकाया है और कहेंगे एक तरफ तो प्रतिमा पूजन निषेध करते हो दूसरी तरफ हवन कुंड को झुक रहे हो हाथ जोड़ रहे हो तो वो सोच करके प्रेम रस्म तृप्त होकर वो जोड़ दिया गया दोनों में कोई गलत नहीं है यदि हम हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक निराकार परमात्मा के लिए कर रहे हैं हे प्रभो तेरे लिए हाथ जोड़े है मस्तक भी झुका रहा हूँ कोई गलत नहीं है वेदों के अनुसार स्त्रियां किस उम्र की पढ़ाई कर सकती किस उम्र तक आजकल तो जो भी लंबी उम्र तक करती हैं, जितना पढ़ना चाहिए पढ़ना ही चाहिए वैदिक मर्यादा के अनुसार ऋषि 24 वर्ष तक लिखते हैं 24 वर्ष तक वो पढ़ाई लिखाई करें और आगे भी पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पुरुष के लिए जितनी स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता विद्या ग्रहण की स्त्रियों के लिए भी है जितनी स्वतंत्रता पुरुष को मुक्ति पाने की है उतनी ही स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए भी है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि में प्रायः सिर को कपड़े आदि से ढककर प्रवेश करते हैं इसका क्या कारण है क्या यज्ज में भी सिर को ढककर बैठना चाहिए ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि में सिर को क्यों ढकते हैं क्या कारण है मुझे इसकी जानकारी नहीं है हाँ यदि बाल खुले है और ऐसा डर है कि बाल हवा में फैलेंगे आंखों के सामने आएंगे कपड़ा डाला जा सकता है अथवा इतने कमजोर बाल हैं कि टूट करके अग्नि में जा सकते हैं कपड़ा डाला जा सकता है और यदि आपने घोटम घोट कर रखा है तो जरूरत ही नहीं है कपड़ा डालने की जरूरत नहीं सर्वे भवंत सुखी न ये मैं बता चुका हूं आपको किसी ने भागवत पुराण को का कहा होगा हमारी जहां तक जानकारी है और हमें जो मिला क्या बोलते हैं आजकल वो नेट पर देखते हैं पीडीएफ या जो भी है वहां देखा तो पुराण का ये 35वें अध्याय का प्रचलित पुराण 16 अध्याय का मिलता है लेकिन जब नेट पे देखा तो 35वें अध्याय का ये श्लोक है भोक्तव्यम कृतम करवं सुभा शुभम ब्रह्म व्य आदि वो हो चुका पाकिस्तानी आतंकवादी किसी मां बहन बेटी के अप, अपने का सिर काट ले जाए क्या यह है? वही यह प्रार्थना गा पाएगी नहीं गा पाएगी आपको डर लगता है कि वो सिर काट रहे हैं और प्रार्थना कैसे होगी श्री रामचंद्र जी के काल में और वर्तमान के काल में अंतर क्या है हम राम राज्य की बात करते हैं राम राज्य में क्या होता था ऋषि लोग हवन करते थे और हवन कुंड में रक्त डाल देते थे मांस डाल देते थे हड्डियां फेंक जाते थे क्या आजकल ऐसा है आजकल तो कहीं नहीं ऐसा होता तो इतने निराश क्यों होते हैं उसके लिए सेना लगी हुई है सेना कर रही है सरकार सुरक्षा एजेंसियां हैं आप डरिएगा मत अपनी संदेह उपासना कीजिएगा आर्य समाज के नियम साथ यथायोग्य व्यवहार का क्या होगा आर्य समाज के यथायोग्य नियम का जैसा लिखा है वैसा ही होगा उत्तम के साथ उत्तम व्यवहार मध्यम के साथ मध्यम और निकृष्ट के साथ निकृष्ट व्यवहार करना यही यथायोग्य व्यवहार है परोपकारी परिसर में लगे बैनर ऋग्वेद संदर्भ आप मारनी योग्य को मारे का क्या होगा हाँ आप जो लोग हैं आप सीधे सीधे तो नहीं मारेंगे क्षत्रियों को प्रेरणा देंगे और मारने योग्य को मारेंगे मरवाएंगे शरीर कितने होते हैं शरीर तीन होते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण सूक्ष्म शरीर के कितने अंग हैं? पीछे मैं बता चुका सृष्टि के आरंभ में पहले मादा हुए या नर हुए दोनों हुए नर्मादा दोनों एक साथ हुए अवतारवाद पर प्रकाश डालिए अवतारवाद ये मूर्खों की कल्पना है परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ परमात्मा सब को छोड़कर के एक इतने से में आकर के रुक जाए ऐसा नहीं है वेद वेद के विपरीत है अवतारवाद आव, यज्ञो धारण करने का मंत्र अर्थ सहित व्याख्या करें ये अर्थ आपको किताबों में मिल जाएगा यहाँ समय नहीं है गृह आश्रम में संतान उत्पत्ति कितनी होनी चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा है कि गृह आश्रम संतान उत्पत्ति के लिए है तो क्या संतान उत्पत्ति का मतलब बिल्ली और कुत्ते की तरह टोकरे या झोलिया भर भर के संतान पैदा करनी या एक दो उत्तम संतान पैदा करनी चाहिए और ये गृहस्थ आश्रम वाले क्यों अब जिसने लिखा है ये ब्रह्मचारी है या गृहस्थी है जो भी होगा तो संतान कितनी पैदा करनी चाहिए यदि समर्थ है धन की दृष्टि से और शरीर की दृष्टि से तो दस संतान पैदा कर सकता है गृहस्थी वेद की बात कह रहा हूं दस संतान का विधान वेद में लिखा है और यदि आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है और कुल चलाना है वंश चलाना है तो दो संतान कर सकते हैं हमारे यहाँ ऐसा लगता है जनसंख्या बढ़ गई जनसंख्या बढ़ गई किसने बढ़ाई है मुसलमान लोग तो पंद्रह पंद्रह पैदा करते हैं कहा बराबरी करोगे तो वेद के आधार पर यदि उत्तम संतान आप यही चाहते हैं कि एक दो योग्य संतान हो तो वो भी संकल्प लेकर के कर सकते हैं और आपने आक्षेप किया है गृहस्थियों के ऊपर ये गृहस्थ आश्रम वाले क्यों गृहस्थ में चिपके रहते हैं ये तीसरे आश्रम में क्यों प्रवेश नहीं करते ये समझ नहीं पा रहा हूं विस्तार से समाधान करें ये तो यही बताएंगे यदि अकेले मिल गए तो ये आपने आपने, आपने पता नहीं लिखा है यदि अकेले मिल गए तो गृहस्थी लोग सब समझा देंगे लिखा है जब वर्षा होती है तब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं ऐसा बोलते हैं मगर संध्या में बृहस्पति देवता के इस वर्षा इसका स्पष्ट ये हमने ब, बना लिया है कोई अलग से इंद्र देवता प्रसन्न होता हो और तब वर्षा होती हो इंद्र नाम बिजली का भी है जो बिजली कड़कती है उसका भी इंद्र नाम है और इदी ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य का द्योतक है उसको इंद्र कहते हैं और जब बिजली चमकती है वर्षा होती है वर्षा होती है तो यहां जल बरसता है तो ऐश्वर्य निकलता है भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है उपजाऊता बढ़ जाती है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक बार जो बिजली कड़कती है एक बार बिजली कड़कने में भूमि की उपजाऊता कितनी बढ़ती है नाइट्रोजन कितना बढ़ जाता है वैज्ञानिकों का कथन है कि एक यूरिया का जो कारखाना है एक साल में जितना यूरिया पैदा करता है उतनी उपजाऊता एक बार बिजली के कड़कने से जमीन में आ जाती है तो ऐश्वर्य का द्योतक है इंद्र बिजली का भी नाम है तो वो कभी चलता होगा तो वो रूढ़ होता होता विकृत होता होता कहने लग गए इंद्र प्रसन्न है संध्या के मंत्र में तेभ्यो नमः अधिपति भो रक्षित्रभ्यो नम ईशुभ्यो नम नम और नम दोनों का अर्थ एक विसर्ग वाला है और एक बिना विसर्ग का है वो व्याकरण का विषय है आप व्याकरण पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि विसर्ग कहाँ होता है और कहा नहीं होता गांधी जी ने अंग्रेजों को फिर गांधी आ गए गांधी जी ने अंग्रेजों को न्याय पूर्वक दंड क्यों दिया क्या वे अहिंसा के पूर्ण जानकार नहीं थे सुभाष चंद्र बोस ने हित के लिए कार्य किया फिर भी वे अहिंसा के पुजारी नहीं कहलाए दोनों लोगों का समय एक समान था परिस्थितियां समान थी पुस्तक पढ़िएगा हंसराज की। हंसराज रेहवर रेहवर। की, एक पुस्तक पढ़िएगा गुरुदत्त की वैद्य गुरुदत्त उन्हीं के समकालीन हुए हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता बहुत सारा लग जाएगा लंबी व्याख्या नहीं करूंगा इतने में ही गड़बड़ हो चुकी है हमारे यहां बारनावा गुरुकुल वाले ब्रह्म ऋषि की उपाधि देकर कृष्णदत्त ब्रह्मचारी को श्रृंगी ऋषि बताते हैं कहते हैं कि सुप्त अवस्था में प्रवचन कल भी ये विषय आया था ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई तीसरी आत्मा आकर के शरीर में बुलवाने लग जाए यज्ञ हवन का विज्ञान क्या है यज्ञ हवन करने से बहुत अधिक लाभ हैं तीन मिनट और लूंगा सवा चार बजे छोड़ दूंगा बहुत समय हो गया यज्ञ हवन करने से बहुत सारे लाभ हैं रोग के कीटाणु मरते हैं सुगंधी फैलती है पुण्य मिलता है रोग के कीटाणु जो फैले हुए हैं वो मर जाते हैं दूसरा सुगंधी फैलती है जलवायु का शोधन होता है और इस कृत्य से हमारा अंत पवित्र होता है पुण्य अलग से मिलता है तो ये लाभ है क्या इसके द्वारा हम किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं यज्ञ कर के लाभ भी हम यज्ञ करके ये सोच लें कि फलाना देवता प्रसन्न हो जाएगा ऐसा तो नहीं है लेकिन हाँ हमने पुण्य कर्म किया है तो हमारे पुण्य बढ़ गए हैं पुण्य बढ़ गए हैं तो परमात्मा की आज्ञा का पालन किया है हमने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया है तो परमात्मा प्रसन्न है हमसे इस तरह का तो प्रसन्नता मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति जैसे सांसारिक व्यक्ति प्रसन्न होते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं यही प्रसन्नता है यज्ञ के मंत्र हमारी समझ में नहीं आते संस्कृत सीखिए समझ में आने लग जाएंगे अतः आम जनता की रुचि भी यज्ञ में हो मंत्र सीखेंगे हो जाएगा एक माताओं बहनों में से किसी का तलाक हो जाए तो दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कर लेना चाहिए यदि हमारी अवस्था ऐसी है कि हम विवाह कर सकते हैं और कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है योग्य व्यक्ति मिल जाता है तो इसमें कोई हानि नहीं है विवाह कर सकते हैं और अगला जीवन सुख में जी सकते हैं अकेले रहते रहते व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों को महसूस करता है और विशेष रूप से स्त्री का अकेला रहना ज्यादा दुखदायी हो जाता है क्योंकि जितनी स्वतंत्रता समाज ने पुरुषों को दे रखी है उतनी स्वतंत्रता माताओं बहनों को नहीं दे रखी इनके लिए पदे पदे बाधा आती रहती है तो ऐसी परिस्थिति है आपके दो बच्चे भी हैं तो ऐसी अवस्था में यदि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है आपके अनुकूल मिल जाता है और परिवार वाले स्वीकार करते हैं आप भी स्वीकार करते हैं तो विवाह कर सकते हैं कर लेना चाहिए यही ठीक है इतना ही रखते हैं कल अंतिम कक्षा ये होगी जितना प्रयास होगा उतनी पर्चियां करेंगे जिसकी छूट जाए तो नाराज मत होइएगा ओम का उच्चारण करेंगे ओ सबको साथ